प्रश्न उत्तर मणिमाला कलयुग प्रश्न भगवान ने कलयुग क्यों बनाया उत्तर भगवान ने कलयुग इस उद्देश्य से बनाया कि जीव का जल्दी कल्याण हो जाए उसके द्वारा किए गए थोड़े पुण्य कर्म का भी महान फल हो जाए फुट कलयुग समयुग आन नहीं कर विश्वास, गायी राम गुणगन भवतर भौतर प्रयास मानस यत्ते दशभिवर्ष त्रेतायां हायन तत्परे तच्च मसे नहोरात्रेन तत्क विष्णुपुराण जो फल सतयुग में दस वर्ष तपस्या ब्रह्मचर्य जब आदि करने से मिलता है उसे मनुष्य त्रेता में एक वर्ष द्वापर में एक मास और कलयुग में केवल एक दिन रात में प्राप्त कर लेता है मनुष्य को भगवान के इस उद्देश्य का सदुपयोग करना है दुरुपयोग नहीं प्रश्न कलयुग कहाँ तक अपना प्रभाव डालता है कलयुग का प्रभाव इतना ही है कि सतयुग आदि में धर्म का पालन सुगमता से होता है और कलयुग में कठिनता से होता है कलयुग में धर्म का पालन कठिनता से होने पर भी थोड़े अनुष्ठान का अधिक पुण्य होता है प्रश्न युगों का राज जिस क्रम से होता है उस क्रम से उत्थान क्यों नहीं होता कलयुग के बाद द्वापर न आकर सीधे सतयुग क्यों आता है उत्तर प्रकृति का कार्य स्वतः पतन की ओर जाता है पर उत्थान भगवत कृपा से होता है जैसे किसी बात को स्वतः भूल जाते हैं पर याद करना पड़ता है अतः भगवान ही कृपा करके कलियुग के बाद सतयुग लाते हैं प्रश्न कर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हो ही नहीं पापा मानस इसका तात्पर्य क्या है उत्तर यह भगवान ने कलयुग में छूट दी है मन में पुण्य कर्म करने की इच्छा हुई पर किसी कारण से कर नहीं सके तो भी उसका पुण्य लगेगा किसी कारण से मन में पाप कर्म करने की इच्छा हुई पर कर सके नहीं और उसका पश्चाताप हुआ तो उसका पाप नहीं लगेगा तात्पर्य है कि मन में आने से पाप नहीं होता प्रत्युत करने से पाप होता है जिसकी इच्छा नियत पाप करने की है उसको तो पाप लगेगा ही क्योंकि इच्छा पाप का मूल है जिससे पाप पैदा होता है फुटफुट काम है ऐसा क्रोध है ऐसा रजोगुण समुद्भव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 पुराने संस्कारों से कलयुग के प्रभाव से मन में पाप की वासना आ जाए तो उसका दोष नहीं लगेगा प्रश्न आजकल पाखंडी साधुओं का अधिक प्रचार क्यों होता है उत्तर इसमें कलयुग सहायता करता है यदि पाखंडी साधुओं का प्रचार नहीं होगा तो कलयुग कैसे कहलाएगा वास्तव में पाखंडी साधुओं का प्रचार केवल भवक होता है जो स्थायी नहीं होता असली त्यागी साधु का प्रचार स्थायी होता है उसके द्वारा लोगों का स्थायी और असली हित होता है जिसके भीतर थोड़ी भी भोग वासना होती है उसके द्वारा लोगों का असली हित नहीं होता प्रश्न स्वर्ण में कलियुग का निवास बताया गया है अतः स्त्रियों को सोने के गहने पहनने चाहिए या नहीं उत्तर गहना पहनने में दोष नहीं है लिखता स्वर्ण को पवित्र माना गया है स्वर्ण के अभिमान में कलियुग का निवास है